शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य संस्कारों से ही चरित्र बनता है यदि मन को तालाब मान लिया जाए तो उसमें उठने वाली प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो भी वस्तुतः वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती वरन में एक प्रकार का चिन्ह छोड़ जाती है और एक ऐसी संभावना का निर्माण कर जाती है जिससे कि वह दोबारा उठ सके इस चिन्ह तथा इस लहर के पुनः उठने की संभावना को मिलाकर हम संस्कार कह सकते हैं हमारा प्रत्येक कार्य हमारा प्रत्येक अंग संचालन हमारा हर विचार हमारे चित्त पर इसी प्रकार का एक संस्कार छोड़ जाता है और यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो तथापि इतने प्रबल होते हैं कि ये अवचेतन मन में अज्ञात रूप से कार्य करते रहते हैं यह चित्त सतत अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है परंतु इंद्रिया उसे बाहर खींचे रखती है हम प्रतिक्षण जो होते हैं वह इन संस्कारों द्वारा ही निर्धारित होता है मैं इस मुहूर्त जो कुछ हूँ वह मेरे पूर्व जीवन के समस्त संस्कारों का फल है यथार्थतः इसी को चरित्र कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों के समष्टि द्वारा ही निर्धारित होता है यदि भले संस्कारों का प्राबल्य रहा तो मनुष्य का चरित्र भला होता है और यदि बुरे संस्कारों का तो बुरा यदि एक व्यक्ति निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे बुरी बातें सोचता रहे बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों को प्रभावित करते रहेंगे इसी प्रकार यदि व्यक्ति अच्छे विचार रखे तथा सत्कर्म करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा और उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य में प्रेरित करेंगे जब व्यक्ति इतने सत्कार्य तथा सत्चिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार्य करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन संस्कारों के समष्टि रूप में उसका मन उसे ऐसा करने ही नहीं देगा और ये संस्कार उसे उस मार्ग से वापस लौटा लाएगा तब वह अपने उन भले संस्कारों के हाथ की कठपुतली जैसा हो जाएगा ऐसी स्थिति हो जाने पर ही कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति का चरित्र गठित हुआ है जैसे कछुआ अपने सिर तथा पाँवों को अपनी खोल के भीतर समेट लेता है और तब हम चाहें उसे मार ही क्यों न डालें उसके टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर डालें पर वह अपने सिर तथा पांव बाहर नहीं निकालता वैसे ही जिस व्यक्ति ने अपने मन व इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका चरित्र सदैव स्थिर रहता है निरंतर सचिंतन के फल फलस्वरूप हमारे चेतन मन पर भले संस्कारों का बारम्बार आवर्तन होते रहने के कारण हम में सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल रहती है और इसके फलस्वरूप हम इंद्रियों को वश में लाने में समर्थ होते हैं इसी प्रकार चरित्र गठित होता है और उसके बाद ही हम सत्य लाभ के अधिकारी हो सकते हैं इसी प्रकार का व्यक्ति सदा के लिए सुरक्षित होता है फिर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित या बुरा कार्य हो ही नहीं सकता उसको चाहे तुम किसी भी प्रकार के लोगों के सांस क्यों न रख दो उसे कोई खतरा नहीं होता जो शिक्षा अभी तुम पा रहे हो वह मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं कहला सकती यह केवल गढ़ी हुई चीज़ों को तोड़ना ही जानती है यह शिक्षा केवल और पूर्णतः निषेधात्मक है निषेधात्मक शिक्षा या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक है शिक्षा का अर्थ तुम्हारे दिमाग में ठूसी हुई ऐसे जानकारियों का ढेर नहीं है जो आजीवन अनपची रहकर गड़बड़ी पैदा करती रहे जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है यदि तुम केवल पांच ही विचारों को बचा कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सको तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ कर लेने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक शिक्षित हो भावों के दृढ़ संस्कार के रूप में प्रत्येक शिरा और स्नायु में व्याप्त हो जाने को शिक्षा कहते हैं जब तक हमें अग्नि की दाहिका शक्ति का बोध नहीं होता जब तक वह अनुभव हमारी धमनी तथा मज्जा तक नहीं पहुँचता तब तक हमें अग्नि का बोध नहीं होता थोड़ा सा तर्कशास्त्र कंठस्थ कर लेने मात्र से ही शिक्षा नहीं हो जाती जो जीवन के साथ मिश्रित हो जाए वही यथार्थ शिक्षा है जैसा कि परमहंस देव का काम कांचन त्याग था निद्रा निद्रावस्था में भी उनके किसी अंग से रुपये का स्पर्श कराने पर उसमें विकृति आ जाती थी इसी प्रकार जो संस्कार से एकाकार हो जाता है वही वास्तविक शिक्षा है जिन विचारों में सूक्ष्मतर रूप धारण कर लिया है उन्हें में कुछ को फिर से तरंगाकार में लाने को ही स्मृति कहते हैं वे सभी सूक्ष्म रूप में रहती हैं और मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते हैं वे फिर सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते रहते हैं वेदांतवादियों के मतानुसार जब इस शरीर का नाश हो जाता है तब मनुष्य की इंद्रियां, मन में लीन हो जाती हैं मन का प्राण में लय हो जाता है प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है और तब मानव की वह आत्मा मानो सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर रूप वस्त्र पहनकर चली जाती है इस सूक्ष्म शरीर में ही मनुष्य के सारे संस्कार निवास करते हैं हमारे पूर्व संस्कार ही हमारी एकाग्रता प्राप्ति में बाधक है तुम लोगों ने देखा होगा कि जो ही तुम मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हो जो ही तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं जो ही ईश्वर चिंतन की चेष्टा करते हो जो ही ये सब संस्कार जाग उठते हैं दूसरे समय वे उतने कार्यशील नहीं रहते परंतु तुम ज्यों ही उन्हें भगाने की चेष्टा करते हो वे निश्चित रूप से आ जाते हैं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 वे चित्त के किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं और मानो हमेशा बाघ के समान झपटकर आक्रमण करने के लिए घात लगाए रहते हैं उन सब को रोकना होगा ताकि हम जिस भाव को मन में रखना चाहे वही आए और अन्य सारे भाव चले जाएं। पर ऐसा न होकर वे सब उसी समय आने के लिए संघर्ष करते हैं इन संस्कारों में मन की एकाग्रता शक्ति में बाधा देने की क्षमता निहित होती है